नारायण नारायण आज का विषय है भगवान को देखने के लिए अपना अंतकरण शुद्ध करें अंतेमति सा गति ऐसा हम लोगों में एक वचन है जन्म का सच्चा कारण खोज कर देखें तो हमें यह दिखाई देगा कि वासना के कारण ही हम जन्म के चक्कर में पड़ गए हैं और जन्म के पश्चात मरण तो लगा ही होता है वासना पहले या जन्म या जन्म पहले इस विवाद में पढ़ना बीज पहले या पेड़ पहले जैसे संसार के अंत तक कभी हल ना होने वाले प्रश्न के बारे में मत्थापच्ची करना है हम यह देखें कि हमें अटक कहां होती है विषय में ही हम उलझे रहते हैं यह छोड़ें यह देखें कि असत्य में से ही सत्य कैसे जाना जा सकेगा हम छाया देखकर यह समझ लेते हैं कि कोई यहाँ से गया है वैसे ही यह संसार रूपी छाया है इसके पीछे सत्य का अधिष्ठान जो ईश्वर है हम उसे जान लेने का प्रयत्न करें हमारी आँखों पर विषय की मस्ती छाई हुई है इसलिए झट घट घट में व्याप्त भगवान हमें दिखाई नहीं देता उसे देखने के लिए विशेष दृष्टि प्राप्त करनी पड़ती है हम अपना अंतरंग साफ कर लें तो वैसी दृष्टि आएगी हम यदि किसी स्त्री की ओर देखने लगें तो जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी वह हमें दिखाई देगी जो कामी होगा उसे वैसे दिखाई देगी और जो सात्विक होगा उसे वह ठीक माता के समान दिखाई देगी जब तक हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें भगवान सर्वत्र दिखाई नहीं देंगे भगवान को सर्वत्र देखें तो यह भी देखें कि वह हम में भी है जब तक हम अपने में स्थित भगवान को देख नहीं पाते तब तक, तक हम उसे औरों में भी नहीं देख सकेंगे अतः हमें यह देखने की आदत होनी चाहिए कि भगवान सदा सब समय हम में है इसके लिए हमें सदगुरु के कहने के अनुसार बरतना चाहिए उससे अभिमान मिटता है संतों का थोड़ा सा आक्षेप जो कर्म मार्ग के प्रति है वह इसलिए कि कर्म करने से अभिमान आता है जबकि इसके विपरीत गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने से वही अभिमान नष्ट होता है अब यहाँ ऐसी शंका हो सकती है कि गुरु भी तो आखिर नाम स्मरण करने को ही कहते हैं यानी कर्म तो आ ही गया किसी वायद्य ने एक रोगी से कहा कि तुम कुछ मत खाओ फिर उस वैद्य ने उसे दवा की तीन पुड़ियाँ दी और कहा कि इन्हें तीन बार लेना इस पर वह रोगी बोला एक और तो आप कहते हैं कि कुछ मत खाना और ये पुड़ियाँ लेने को कहते हैं क्या यह उल्टी बात नहीं है इस पर उस वैद्य ने कहा पहले जो अजीर्ण हुआ है उसका नाश करने में ये पुड़ियाँ काम आएंगी उसी प्रकार गुरु हमें नाम स्मरण करने को कहते हैं सो पहले के विषयों का अनुभव नष्ट करने के लिए वही सच्चा गुरु है जो हमारी विषय वासना को कम करके हमारे भीतर नाम का प्रेम उत्पन्न करते नारायण नारायण